मैं एक कलाकार हूँ थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ लेकिन मेरा पहला प्रेम गायन है हुँ हुँ हुँ। और मैंने शास्त्रीय संगीत की तालीम ली है ख्याल की आठ साल की उम्र से और ध्रुपद सीखा है भोपाल में गुंदे बढ़िया, सिलोचन बृहस्पति जी मेरी गुरु रही हैं ख्याल में दिल्ली में।, में और फिर बड़ौदा में मैंने म्यूजिक में ही बी ए किया एम ए भी म्यूजिक में किया और अब मैं ठुमरी सीखने उपशास्त्रीय संगीत सीखने कलकत्ता जाती हूँ साल में दो बार अच्छा। ऐसे जाती हूं। जी, बहुत और छत्तीसगढ़ी गाने गाती हूँ फोक अच्छा। इसलिए कि हमारे पिताजी छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों के साथ काम करते थे आहा, तो आहा, वो वो गाती हूँ और गजल और भजन पुराने पारंपरिक के। <laughs> जी। uh, मैं कि एक पुराने जो जो जो है है गीत गजल गजल गजल गजल में में में से कुछ सुनाइए या जो भी आपका पसंद दी अभी आपको जो याद आ रहा अच्छा गजल में तो दो मतलब होते हैं जी एक तो साकार और एक निराकार हाँ। नूर इलाही भी मतलब रहता है गजल में जी जी तो स्पिरिचुअल भी होती है तो हाँ। एक मीर तक थोड़ा सा मैं सुनाती हूँ चलते हो तो चमन को चलिए चमन यानी स्वर्ग सुनते हैं कि बहारा है फूल खिले हैं पात हरे हैं कम कम बादो बारा है बादो बारा माने शबनम हल्की हल्की गिर रही है हुँ। हुँ। चलते हो तो चमन को चलिए चलते हो तो चमन को चलिए सुनते हैं कि बहरा हैं फूल खिले हैं पात हरे हैं फूल खिले हैं पात हरे हैं कम कम बादो बारा है चलते हो तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही प्यारा सा गज़ल आपने सुनाया है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जैसे ही हम लोग बातें करते हैं और काफ़ी समय से आप जो है इस एक, एक एक्टर भी रहे हैं आप और संगीत आप पहला आपने कहा कि मेरी पहली शौक़ है मेरी पहला रुचि है तो संगीत के साथ साथ जुड़ते-जुड़ते आप एक्टिंग में या में या थिएटर कैसे जाना हुआ? नहीं ये थिएटर तो मेरे पिताजी की संस्था है अच्छा हाँ नया थिएटर हाँ तो वो उनका ब्रेन चाइल्ड था तो सन उनसठ में ये थिएटर बना हाँ हाँ और फिर मेरा जन्म उसके बाद हुआ okay, अच्छा। तो आई वॉज लिटरली बॉर्न इन टू द नया थिएटर hmm. तो थिएटर एटमोसफियर रहता था घर में hmm. <laughs> और गाने की तालीम लेती थी तो वो तो था ही माहौल घर में रिहर्सल वगैरह होता रहता हाँ, था हाँ, हाँ. हाँ। तो बहुत अच्छी बात आपने बताया और अपने श्री के बारे में बताइए कि उनका कैसा जीवन रहा और उनके साथ रहते रहते आपने कौन सी चीज़ें सीखी और उनकी खास बातें श्री हबीब तनवीर जी वो तो उनको तो कुछ पता नहीं कोई पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे सरस्वती ने पूरा एक बार में ऊंडल दिया अच्छा वो साहित्यकार भी थे प्ले भी थे शायर भी थे उर्दू शायरी से उन्होंने करियर स्टार्ट किया गाते भी अच्छा थे और तरनम में शायरी करते थे और एक्टर भी अच्छे थे तो सब कुछ ऑल इन्वॉल्व मल्टी टैलेंटेड ड्राॅइंग में भी अच्छे थे अच्छा। तो उनमें तो नूर था एक और था और वो फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड अंदर से तो आध्यात्मिक थे ही हम्म हम्म, वो मुसलमान घराने के थे हुँ. लेकिन वो फिर बाकी सब छोड़ दिया कि अब ये थिएटर ही मेरी पूजा है लेकिन रूहानियत बहुत थी उनके अंदर हम्म हम्म, शुरू से ही और बहुत अध्यात्म का पूरा जोर तो एकाग्रता और ध्यान पे जी, रहता जी, है जी। ध्यान तो बहुत विशाल शब्द है तो कंसंट्रेशन, तो उनका कंसंट्रेशन ऐसा ज़बरदस्त था इतना शार्प और इतना गहरा था कि अगर घर में झगड़ा भी हो रहा हो या कुछ तेज़ आवाज़ में बातें हो रही हो, वो अपने लिखने में तल्लीन रहते थे वहाँ से ब्रेन पूरा स्विच ऑफ हो जाता था तो ये कैपेसिटी हमको ईश्वर ने दी है जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते तो वो उन्होंने पूरा वो इस्तेमाल किया पोटेंशियल अनलिमिटेड पोटेंशियल जिसकी हम बात करते हैं हुँ, हुँ, हुँ, तो वो और बस बहुत संघर्ष भरा जीवन रहा आसान नहीं था जीवन लेकिन ऐसा हिम्मत वाला आदमी मैंने नहीं देखा कभी हार नहीं मानी कभी नहीं धैर्य और हिम्मत हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, और ध्यान और खूब परिश्रम करना खूब मेहनत करना और डरते नहीं थे नहीं डर थे हुँ, बहुत बहादुर थे तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और छोटी छोटी डिटेल्स पे अटेंशन, अटेंशन देना, देना। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि सक्सेस का दूसरा नाम है छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना तो वो देते थे और विनम्र थे और क्या चाहिए मनुष्य चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि अगर उनके लिए कोई गाना अगर आप डेडिकेट करना चाहें रेडियो के माध्यम से तो कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? मैं अपने पिताजी को भी बाबा ही बुलाती थी <laughs> आ, लेकिन मैं शिव बाबा का गीत गा रही हूँ जी जी ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है आती है आंधी या तो कर उनका खैर मकदम आती है आंधी या तो कर उनका खैर मकदम तूफा से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जिस नगरी से आप बिलोंग करते हैं उस नगरी के बारे में बताइए मैं दिल्ली में मेरा जन्म हुआ हाँ। मेरे पिताजी रायपुर के थे छत्तीसगढ़ के जी, जी। हमारे दादा पेशावर के थे हाँ। जो इस तरफ पहली बार आए हाँ। और हमारी माँ बंगाल की थी अच्छा नानी बांग्लादेश की थी जो अब बांग्लादेश हो गया ढाका की थी जी जी और वो हिंदू थी हाँ। और उनका जन्म हुआ शिमले में शिमला दिल्ली शिमला दिल्ली <laughs> तो मुझे कई तरह के संस्कार मिले हैं जी, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब शहरी भी ग्रामीण भी छत्तीसगढ़ी ग्रामीण संस्कार हिंदू <laughs> इस्लामिक संस्कार हर तरह के संस्कार अब पूरा कलात्मक हो रहा है परवरिश में <laughs> एक्सपोजर टू द आर्ट्स इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न आर्ट मतलब म्यूजिक डांस और पेंटिंग क्लासिकल फोक और ट्राइवल तीनों म्यूजिक डांस और पेंटिंग पेंटिंग में किस तरह की बातें आप करते हैं पेंटिंग में मैं ड्राइंग भी अच्छा कर लेती थी पेंटिंग uh, करती थी जब बच्ची थी वाटर कलर अच्छा तो डांस में भी इंटरेस्ट था डांसर्स की तरफ आकर्षित होती थी अभी भी होती हूँ hmm. और गाने में तो था ही ये कुछ सरस्वती जी की कृपा है जी जी, जी। अच्छा डांस में मुख्यतः कौनसी कथक हम सीखते थे स्कूल में हा हा। और ये बस्तर जो ट्राइबल वो तो एक झुंड में नाचते एक लाइन में हु, हु, हु, हु. तो मैंने आदिवासियों को देखा बचपन में मैंने लोक कलाकारों को देखा फोक से ट्राइबल फ़र्क है एथनिकली जी जी जी तो देखा फिर शास्त्री गायकों को सुना आ, बेगम अख्तर को मैंने सुना जब मैं छोटी थी जी, जी, मैंने जी. कुमार गंधर्व को सुना जब वो मतलब मिडल एज थे मैं छोटी थी अच्छा, तो इस तरह से बहुत से लोगों को मैंने सुना है और माँ बाप ने देखा इसे इंटरेस्ट है म्यूजिक में आ, तो मेरे लिए रिकॉर्ड्स लेके आते थे अच्छा, जहाँ भी जाते थे रिकॉर्ड्स हाँ हाँ कर्नाटक म्यूजिक भी सुना सारे हमारे पड़ोसी वहाँ तमिलनाडु के कर्नाटक के थे तो विष्णु सहस्त्र नाम कान में पड़ता रहा अमृत वेले में तो बहुत सारे प्रभाव संस्कार उस जी, तरह जी, से चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि अभी कर्नाटक की बात चली तो कर्नाटक की कुछ बातें आपको जो पसंद है वहाँ की बातें थोड़ा सुनाइए उनका जो कोलम बनाने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगता है जिसे रंगोली कहते हैं हम लोग हाँ, और पूरा सिमेट्रिकल मामला है मैथमेटिकल डॉट डिजाइन और फिर तो वो और फिर उन जितना उनका श्रृंगार का है गजरा लगाना <laughs> और हल्दी बिल्कुल शुद्ध और व्यंजन से लेके <laughs> कंजीवरम साड़ी सब कुछ <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और आपको सुनकर हमें अच्छा लग रहा है और आशा करता हूँ हमारे सभी जो लिसनर्स हैं वो भी बड़ा खुश हो रहे होंगे कि एक व्यक्ति के अंदर कितनी अलग अलग जो कलाएं हैं एक साथ कैसे संजोए रखे हैं और सभी चीज़ों को याद रखना और उन्हें परफॉर्म करना और अपने जीवन को आगे बढ़ाना बहुत ही सुंदर काम आप कर रहे हैं और हमारे साथ विशेष मुलाकात में, में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया और जाते जाते मैं कहूँगा कि राजस्थान गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं तो उनके लिए क्या बताना चाहेंगे आप उनके लिए क्या बत, बताना चाहूँगी जी जी यही बताना चाहूँगी कि ये भूमंडलीकरण में जो ये राइट रेस चल रही है <laughs> उससे जरा बच के रहें और वही जो यहाँ सिखा रहे हैं बाबा के घर में पुराने आदर्शों की बात और विश्व शांति इसको जरूर ध्यान में रखें और ये कंज्यूमरिज्म का जो राइट रेस है वो खत्म हो जाए इससे किसी को फायदा इन द लॉन्ग रन हो नहीं रहा है सही बात वैसे बस और अपनी संस्कृति को बचा रखे जी जी कल्च, कल्चर को कल्चर को बचा रखें ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया एंड थैंक यू हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया, शुक्रिया। चलिए दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बात ही प्यारा सा गीत और हमारे साथ जिन लोगों की बातें आपने सुनी जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो जरूर उसे ध्यान में रखिए उसको अपने जीवन में लाइए और खुश रहें ऐसी शुभकामना के साथ आप सुनाए हैं रेडो मत वन सुनते रहो मुस्कराते रहो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 और पिताश्री बड़े कलाकार थे थिएटर से जुड़े हुए थे तो उनको थिएटर में बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि थिएटर में एंट्री कैसे किया जाए उनके घर के अंदर ही थिएटर था उसी में उनका जन्म हुआ तो ये खुशी की बात है तो आइए आगे, आगे पढ़ते हैं और किस तरह से उन्होंने अलग अलग चीज़ों को समझते हुए आध्यात्म का जीवन कैसे उन्होंने अपनाया है और काफ़ी समय से ब्रह्म से भी जुड़े हुए हैं तो नगिन तनवीर जी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि उनसे कुछ आध्यात्मिक अनुभव को जरूर हम लोग सुनेंगे जी, स्वागत जी। है ज्ञान में जुड़े हुए तो मुझे ढाई महीने हुए हैं जी जी जी लेकिन मैं योग 1985 से कर रही हूँ जी, जी, जी। क्रिया योग अच्छा क्रिया योग योगान तो जो रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानन्द वो वाला जी, जी जी जी तो ध्यान के ऊपर मैंने बहुत काम किया है हुँ, हुँ. हाँ ध्यान मेरा बहुत ऐसे बिखरा हुआ रहता था बचपन में हाँ, हाँ, ध्यान हाँ. के ऊपर बहुत काम किया और उसके बाद फिर कुछ संकट आए जीवन में हुँ, हुँ. फिर एक बहन हमारी पड़ोस में रहती हैं भोपाल में कॉलोनी में वो निमित्त बनी फिर वो लेके आई तो बाबा धीरे धीरे बुला रहे थे पहले मैं आई जी। उसके बाद फिर मैंने कुछ बुद्धिज्म ले लिया जापनीज बुद्धिज्म फिर के बाद उसमें क्या प्रॉब्लम बढ़ते गए इसलिए कि वो कार्मिक अकाउंट जो इतनी मोटी परत जमी थी धूल की वो बाहर आ गई दरी के बाहर तो मैं तो घबरा सी गई कि अरे ये तो फिर ये जब सहज योग मैंने सीखा हुँ, हुँ, हुँ, तो तब मैंने कहा रे ये तो इतना सहज है तो ये फॉरन इसके साथ मैंने कनेक्ट कर लिया अपने आप को मेरे लिए आसान था हुँ, हुँ, वो सालों की जो साधना की थी ना हुँ, हुँ, वो काम आई काम आई और कहीं ना कहीं जो मेन जहां पर यानी दरवाजा बंद था खुल गया हाँ <laughs> बिल्कुल बिल्कुल और उसके बाद फिर ये तो बहुत इतना अच्छा लगा तो क्या है कि इंसान बातचीत तो करता है ईश्वर के साथ जैसे ने मैं भी एक संकल्प आया वो फट से पूरा हो जाता था लेकिन ज्ञान में फिर वो समझ जो आ जाती है ना बुद्धि में तो उससे बहुत अंतर पड़ता है जी जी लेकिन तनवीर जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया अपना एक्सपीरियंस शेयर किया किस तरह से आप अध्यात्म से जुड़े हुए थे और लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जो चीज़ें समझते समझते कुछ चीज़ें जो है जहाँ हम लोग उसको ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं या ठीक से उसका एक्सपीरियंस नहीं हो पाता और जैसे ही आपको इस सहज राजयोग का ज्ञान मिला वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लीन हो गई समझ में आने लगा और आप अच्छी तरह से उसको फील कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा हमें धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और मैं चाहूँगा कि एक आध खूबसूरत गीत जो है आपके गहन में अभी मैं चाहूँगा कि वो हमारे सभी श्रोताओं को अपनी आवाज़ में सुनाइए जी शिव का गीत है फूलों की माला बनाई जी फूलों की माला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 तूने पार लगाई, चुन चुन के जग के काटे फूलों की माला बनाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता तो हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा और जब व्यक्ति अनुभव के साथ किसी चीज़ को गुनगुनाता है तो वो अपने आप में ही आकर्षणमय हो जाता है बहुत ही कशिश है इस गाने में और आप जिस भाव से गा रहे हैं बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका नमस्कार kaante <laughs> chu